ठाकुर के देह त्याग के बाद मां जब वृंदावन में थी उसी समय की बात बताते हुए एक दिन उद्बोधन में कहा देखो बेटी मैंने राधा रमण से प्रार्थना की थी ठाकुर मेरी दोष दृष्टि मिटा दो मैं जिससे कभी किसी का दोष न देखूं मां कहती गलती तो व्यक्ति करेगा ही वह नहीं देखना चाहिए उससे अपनी ही हानि होती है दोष देखते देखते अंत में व्यक्ति को दोष ही दिखाई देता है एक बार योगेन मां से मां ने कहा था योगेन दोष किसी का मत देखना अंत में नेत्र दूषित हो जाएंगे जयराम बाटी में मां रात में सोई हुई है मैं जिस प्रकार रोज उनके पैरों को दबाती और सहलाती थी उसी प्रकार आज भी कर रही थी बातचीत के दौरान मां बताने लगी कि किस प्रकार उन्होंने पहले पहल दीक्षा देना शुरू किया देखो बेटी ठाकुर के देह त्याग के बाद मैं वृंदावन गई थी सभी उनके बिरह शोक से दुखी थे एक दिन रात को ठाकुर ने दर्शन देकर कहा तुम लोग इतना रोती क्यों हो मैं और भला कहां गया हूं जैसे इस कमरे से उस कमरे में जाने जैसी ही तो बात है एक दिन ठाकुर ने बेटे योगेन अर्थात स्वामी योगानंद को दीक्षा देने की बात कही सुनकर मुझे थोड़ा भय हुआ तथा लज्जा का भी बोध हुआ पहले दिन देखकर लगा यह भला क्या है लोग क्या सोचेंगे सभी कहेंगे मां अभी से शिष्य बनाने लगी लगातार तीन दिनों तक ठाकुर वह एक ही बात कहते रहे मैंने उसे दीक्षा नहीं दी है तुम ही दो क्या मंत्र देना होगा यह भी उन्होंने बता दिया मैं उस समय बेटे योगेन से बात नहीं करती थी ठाकुर ने बेटी योगेन अर्थात योगेन मां के माध्यम से उससे बात करने के लिए कहा तब मैंने बेटी योगेन से यह बात कही उसने बेटे योगेन से पूछकर जाना कि ठाकुर ने उसे मंत्र नहीं दिया है ठाकुर ने बेटे योगेन को भी दर्शन देकर मुझसे मंत्र लेने को कहा उसने यह बात मुझसे कहने का साहस नहीं किया जब मैंने देखा कि उन्होंने दोनों लोगों को ही कहा है तब मैंने उसे मंत्र दिया इस बेटे योगेन से ही मेरे दीक्षा देने की शुरुआत की योगेन ने मेरी बहुत सेवा की वैसी कोई और नहीं कर सकता केवल शरत ही कर सकता है योगेन के बाद से शरत ही कर रहा है मेरा झंझट वहन करना बहुत कठिन है बेटी शरत के सिवा मेरा भार और कोई नहीं ले सकता गोलाब योगेन अर्थात योगेनमा इनके नहीं रहने पर मेरा कलकत्ता रहना संभव नहीं होता जब मां जयराम माटी में थी तो रांची से एक भक्त ने आकर मां से कहा आपको कुछ दिनों के लिए ले जाने आया हूं किराए का मकान आदि सब ठीक कराया आया हूं मां ने पूछा शरद को मालूम है भक्त ने कहा नहीं मां ने कहा तब तो मेरा जाना नहीं हो सकता शरद आकर लौट गया है पहले कलकत्ता जाऊंगी यदि वह कहेगा तब देखा जाएगा भक्त ने कहा मां मैंने तो सारी तैयारी कर रखी है मां ने कहा तुमने जाने बिना पहले से तैयारी क्यों की भक्त चला गया मां ने बाद में कहा देखो बेटी ये लोग सोचते हैं मुझे ले जाना बहुत आसान है ये लोग केवल उत्साह दिखाना ही जानते हैं और एक बार ढाका में लोगों ने अखबार में छपवा दिया कि मैं वहां जाऊंगी जबकि मैं कुछ भी नहीं जानती दो चार दिन सभी लोग कर सकते हैं मेरा भार लेना क्या सहज है शरद के सिवा और कोई भार ले सकता है ऐसा तो देखा नहीं वह मेरा वासुकी है सहस्त्र फणों से कितना काम करता है जहां से पानी गिरता है वहीं छाता लेकर उपस्थित रहता है एक दिन एक स्त्री भक्त के अपने किसी सहेली के साथ मन मुटाव की बात कहने पर मां ने उससे कहा था देखो बेटी मनुष्य से प्रेम करने पर दुख कष्ट उठाना ही पड़ता है भगवान से जो प्रेम कर सकता है वही धन्य है उसे कोई दुख कष्ट नहीं रहता और एक दिन किसी स्त्री भक्त ने मां से ठाकुर पूजा सीखना चाहा, तो मां ने कहा देखो तुम लोग संसार में रहती हो यह सब नहीं कर सकोगी उनका नाम जितना मिला है उतना ही करके देखो उतना करने से ही सब होगा एक बार मां ने मुझे रेशम का एक वस्त्र दिया किसी ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा केवल उसे ही कपड़ा क्यों दे रही हो मां और भी तो पांच लोग हैं मां ने उत्तर दिया मैं उसे नहीं दूंगी तो और कौन देगा उसका और कौन है बोलो तो राधो की बीमारी के कारण मां बोसपाड़ा में निविदिता स्कूल के किराए के बोर्डिंग वाले मकान में निवास कर रही थी मैं उनकी सेवा के लिए वहां थी एक दिन मां ने मुझे ठाकुर को भोग देने को कहा मैं भोग देने का कोई मंत्र आदि नहीं जानती थी इसीलिए मां से बोली मैं तो मां ठाकुर को किस तरह भोग दिया जाता है नहीं जानती तब मां ने कहा देखो बेटी ठाकुर को अपना समझकर कहना आओ बैठो लो खाओ और सोचना कि वे आए हैं बैठे हैं खा रहे हैं अपने जनों के लिए क्या मंत्र तंत्र की जरूरत पड़ती है वह सब तो वहां होता है जैसे मेहमान आने पर उनका आदर सत्कार किया जाता है उसी तरह अपने जनों के पास उन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें जिस भाव से दोगी वे उसी भाव से ग्रहण करेंगे उसके बाद उन्होंने भोग देने का एक मंत्र मुझे सिखा दिया मां ने एक बार किसी भक्त से कहा था देखो बेटा तुम लोगों पर विपत्ति नहीं आएगी ऐसा नहीं है वह तो आएगी ही पर वह रहेगी नहीं देखोगे पैरों के नीचे के पानी की तरह निकल जाएगी एक भक्त ने मां से पूछा था इतना तो जब तब किया कुछ भी तो नहीं हुआ उत्तर में ने कहा यह क्या साग मछली है जो कीमत दिया और खरीद लिया जयराम वाटी में मां के संबंधी लोग तरह तरह से मां को सताते मां ने एक दिन नाराज होकर कहा था देखो तुम लोग मुझे अधिक न सताओ इसके भीतर जो है यदि एक बार फुफकार मारे तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारी रक्षा कर सके उन्नीस सौ ईस्वी में मां उस समय कोयलपाड़ा में थीं। दशहरे के दिन कई भक्तों ने मां के चरणों में कमल के फूल चढ़ाकर पूजा की और चले गए बाद में मां ने मुझसे पूछा आज क्या है जो लड़कों ने पैरों में फूल दिया मैंने कहा आज दशहरा है इसीलिए मां ने थोड़ा हंसकर कहा अरे मां क्या मैं मनसा हूं बाद में ठाकुर की ओर हाथ जोड़कर बोली वे ही मनसा गंगा सब हैं राधु वायु विकार के कारण पागलों जैसी अवस्था में कोयल कोयालपाड़ा में थी कई बार मां से खिलाती वह मुंह में खाना भरकर प्रायः मां के शरीर पर उगल देती एक दिन मां परेशान होकर मुझसे कहने लगी देखो बेटी इस शरीर अर्थात अपने को दिखाकर को देव शरीर जानना इससे और कितना अत्याचार सहन होगा ईश्वर को छोड़ मनुष्य क्या इतना सहन कर सकता है ठाकुर ने कभी मुझे फूलों से भी चोट नहीं की कभी भी तुम छोड़कर तू तु तक नहीं कहा एक बार मुझे लक्ष्मी समझकर तू कहने के बाद कितने बेचैन हो उठे थे वे दांतों से जीप दबाते हुए बोले अरे तुम हो बुरा मत मानना मैंने लक्ष्मी समझकर तू कह दिया इन लोगों ने मुझे जला डाला बेटी इस बार ठाकुर राधू को किसी प्रकार ठीक कर दे अब और नहीं देखो बेटी मेरे रहते ये लोग कोई मुझे पहचान नहीं सकेंगे बाद में सब जानेंगे उद्बोधन में मां की अंतिम बीमारी के समय एक दिन कोई साधु मां को देखने के लिए आए मां सोई हुई हैं। साधु मां के पैरों पर हाथ फेरने लगे उस समय मां के सिर पर कपड़ा नहीं था साधु के चले जाने पर मां मुझसे कहने लगी मेरे सिर पर कपड़ा नहीं था कपड़ा क्यों नहीं डाला क्या मैं मर गई हूं अभी से यह कर रही हो इस समय मां को बड़ी अरुचि है कुछ भी खा नहीं पाती जरा सा भात खाती हैं एक दिन खाने के समय डॉक्टर कांजीलाल वहां उपस्थित हुए उन्हें लगा कि मां के भात की मात्रा अधिक है अतः वे मां के सामने ही मुझसे बोले तुमसे मां की सेवा नहीं होगी मैं कल दो नर्स मां की सेवा के लिए लाऊंगा तुम्हें अब सेवा नहीं करनी होगी डॉक्टर बाबू की बात सुनकर मां ने बाद में कहा हां वह सोचता है कि मैं उन जूता पहने हुए लड़कियों की सेवा लूंगी यह मुझसे नहीं होगा तुम मेरा काम काज जैसे करती हो करोगी कांजीलाल क्यों मेरे भोजन को लेकर इतना हंगामा कर रहा है मैं भात क्या खा पा रही हूं यह बात तो वह जानता नहीं इसके कुछ दिन बाद ही मां का भात खाना बंद हो गया एक दिन मां ने कहा देखो उस दिन कांजीलाल मेरा भात खाना देखकर नाराज हुआ था उसी से मेरा भात खाना एकदम से बंद हो गया इस समय मां का स्वभाव एकदम पांच वर्ष की बच्ची के समान हो गया था एक दिन रात के बारह बजे जब मैं उन्हें खिलाने गई तो मां ने रट पकड़ लिया मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारी बस एक ही बात मां खाओ और बगल में डंडी लगाओ अर्थात थर्मोमीटर मां खाना नहीं चाहती यह देखकर मैंने कहा तो क्या मां महाराज को बुलाऊं कई बार महाराज का नाम लेने पर वे खा लेती लेकिन इस बार उन्होंने रुष्ट होकर खाने से एकदम इनकार कर दिया बोली बुलाओ शरद को मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगी महाराज सुनते ही जल्दी से मां के पास आए मां महाराज को बिठाकर बोली जरा हाथ फेर दो तो बेटा और उनके दोनों हाथों को पकड़कर बोली देखो ना बेटा ये लोग मुझे कितना तंग करती हैं ये लोग केवल खाओ खाओ की रट लगाती हैं और बगल में डंडी लगाना जानती हैं तुम इससे कह दो कि मुझे परेशान न करें महाराज ने कहा नहीं मां ये लोग और आपको तंग नहीं करेंगी इस तरह सांत्वना देकर महाराज ने पूछा मां आप थोड़ा खाएंगी मां ने कहा दो महाराज ने मुझे खाना लाने को कहा यह बात सुनते ही मां ने कहा नहीं तुम मुझे खिला दो मैं इसके हाथ से नहीं खाऊंगी फीडिंग कप में दूध डालकर मैंने महाराज के हाथ में दिया उन्होंने किसी तरह उन्हें थोड़ा सा पिलाया और कहा मां थोड़ा सुस्ता कर पीजिए सुनते ही मां ने कहा देखो तो कैसी सुंदर बात मां थोड़ा सुस्ता कर पीजिए यह बात क्या ये लोग कहना नहीं जानती देखो तो बच्चे को इतनी रात में कष्ट दिया जाओ बेटा जाकर सोओ कहकर महाराज के शरीर को हाथ से सहला दी बाद में महाराज ने मच्छरदानी गिराकर कहा अब आता हूं मां मां ने कहा आओ बेटा बच्चे को कितना कष्ट हुआ शरीर त्याग से कुछ दिन पहले से ही मां राधु की कोई खोज खबर नहीं ले रही थी एक दिन मां ने उससे कहा देख तू जयराम बाटी चली जा अब यहां मत रहना फिर मुझसे बोली शरद से कहो इन लोगों को जयराम बाटी भेज दो मैंने पूछा इनको क्यों वापस भेजने को कह रही हैं राधु के बिना क्या आप रह पाएंगी मां ने कहा खूब रह पाऊंगी अब मन हटा लिया है मां की यह बात मैंने योगेन मां और शरत महाराज को बताई योगेन मां ने तब आकर पूछा क्यों मां उन्हें वापस भेजने को क्यों कह रही हो उत्तर में मां ने कहा योगेन इसके बाद उन्हें वहीं जो रहना होगा ह जा रहा है उसके साथ ही भेज दो मन हटा लिया है अब नहीं चाहती योगेन मां ने कहा ऐसी बात मत कहो मां तुम्हारे मन हटा लेने पर हम लोग किस तरह रहेंगी मां ने कहा योगेन माया काट चुकी हूं अब और नहीं योगेन मां ने कुछ न कहकर शरत महाराज को सारी बातें बताई उन्होंने कहा तब मां को और नहीं रखा जा सकता राधु पर से जब मन को हटा चुकी हैं तब और अब आशा नहीं है मैं वहीं खड़ी थी महाराज ने मुझसे कहा देखो तुम लोग मां के पास अधिकांश समय रहती हो प्रयास करके देखो यदि मां का मन थोड़ा सा राधों के ऊपर लौट आए लेकिन हमारे हजारों प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं हुआ एक दिन मां ने जोर देकर कहा जिस मन को हटा लिया है वह और नीचे नहीं आएगा समझ लो देहत्याग के दो तीन दिन पहले मां ने शरत महाराज को बुलाकर कहा शरत, मैं चली योगेन गोलाब ये सब रही इन्हें देखना